तीसरा अध्याय पुना भगवती स्थुरुती कहती है। अरेहे ओम ओम समिधा अगनिम् दूबसियत अंद्रतेर बुधयत आतितिम्मा आस्मिन हव्या जुहो तन्न ही यज्मानों। आप समिधा से अगनि को प्रज्वलित करने के किरपा कीजिए ही यज्मानों। आप घी से अग्नि को जगाने की कृपा कीजिए हे यजमान आप अतिथि से अग्नि को प्रज्वलित करने की कृपा कीजिए आप इस अग्नि में हावी प्रदान करने की कृपा कीजिए हे यजमान आप समिधाओं से अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि में पवित्र घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए आप सर्वज्ञ अग्नि के लिए घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए हे अग्नि हम आप को संविधाओं से प्रज्वलित करते हम आपके घी से बड़ोतरी करते आप विशाल जव मई ज्वालाओं से ऊंचे और प्रकाशित होने की कृपा कीजिए हे अग्नि हवि वाली आहुतियां आप तक पहुंचे आपका मनन करें हे अग्नि घी वाली आहुतियां आप तक पहुंचे आपका मन हे अग्नि आप हमारे द्वारा भेंट की गई संविधाओं को स्वीकार करने की कृपा करें हे hey अग्नि आप भूलोक में विद्यमान हैं आप भूवलोक में विद्यमान हैं आप स्वर्गलोक में विद्यमान हैं पृथ्वी यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है हम उसी स्थान पर यज्ञ करने के लिए उससे पूर्व यज्ञ वेदिका पर अग्नि को स्थापित करते हैं हम अन्न से बल धारण करें हम स्वर्गलोक से दिव्यता धारण करें हम पृथ्वी के समान महिमा को प्राप्त करें हे अग्निदेव सर्वत्र भ्रमणशील हैं अग्नि बहुरंगी लपटों वाले हैं वह वा पृथ्वी माता के पास आसन पर विराजमान हैं यज्ञ में वह प्रयत्न पूर्वक स्वर्गलोक पिता के पास पहुंच गए अग्नि का तेज प्राण वायु और अपान वायु के रूप में सभी प्राणियों के भीतर संचार करता है अग्निदेव अपने उस तेज को और व्याख्यायित करते हुए स्वर्गलोक को प्रकाशित करते हैं वाणी रूप में अग्नि का तेज 10 के तिगुने स्थानों पर शोभा पाता है अर्थात वाणी दिन रात के 30 मुहूर्त और महीने के 30 दिन के रूप में शोभित होती है सूर्य के लिए भी स्तुति के रूप में वाणी का तेज धारण किया जाता है दिन में प्रकाश रूप में अग्नि के लिए वाणी के रूप में स्तोत्र उचारे जाते हैं अग्नि प्रकाश है प्रकाश अग्नि है प्रकास प्रकाश स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं सूर्य प्रकाश है प्रकाश सूर्य है हम प्रकाश स्वरूप सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं वाणी अग्नि है अग्नि वाणी है वाणी स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं वाणी सूर्य का रूप है सूर्य वाणी रूप है हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं प्रकाश सूर्य स्वरूप है सूर्य प्रकाश रूप है हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं कि हरे हे ओमाम सजूर देवे न सवितरा सजूर रात्रिन्द्रवत्या जोखान अग्नरवेत स्वाहा सजूर देवे न सवितरा सजूर सेन्द्रवत्या जो खणाह सौर्य वेतुस्वाहा सविता देव सहित इन्द्रवती रात्रि सहित अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं इन देवताओं से युक्त अग्नि इस आहुति को ग्रहण करने की कृपा करें सविता देव सहित इन्द्रवती पूका देवी के साथ सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं सूर्य इस आहुति को स्वीकार करने की कृपा करें हम यज्ञ के समीप प्रयास कर रहे हैं हम अग्नि के लिए मंत्र उच्चार रहे हैं अग्नि हमारे समीप आने की कृपा करें अग्निदेव मंत्रों को सुनने की कृपा करें हे Agne आप मूर्धन्य हैं आप स्वर्ग लोक में स्थित हैं आप इस पृथ्वी के स्वामी हैं आप भरण पोषण करने वाले हैं आप जल के प्राणदाई शक्ति डालते हैं आप जीवों को जलाते हैं हे इंद्र हे Agne हम यजमान आप दोनों देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं हम आप दोनों को आहुति भेंट करते हैं हम आपकी आराधना करते हैं आप अन्न धन सहित हमें मदमस्त बनाइए आप अन्न और धन के दाता हैं हम आप दोनों को ही अन्न और धन पाने के लिए यज्ञ में आमंत्रित करते हैं हे Agne आप बार-बार उत्पन्न होने वाले हैं इसलिए यज्ञ की समाप्ति पर आप पुनः गृहस्थ के यहां जन्म लें अर्थात और सायंकाल प्रकट हों बाद में पुनः यज्ञ के लिए हमें समवृद्ध करें हे Agne आप प्रथम हैं आप देवताओं को आमंत्रित करते हैं आप यज्ञवान हैं यज्ञ में पुरोहितों द्वारा आपकी उपासना और स्थापना की जाती है आपको आपनवान और भृगु आदि ऋषियों ने समय-समय पर वनों में प्रज्वलित किया आप विलक्षण हैं हे अग्निदेव चिरकाल से हम आपकी उपासना करते हैं अग्निदेव चिरकाल से हैं हम उनकी कांति का अनुकरण करना चाहते हैं यजमान ने दूध दही आदि हवि की सामग्रि से हजारों यज्ञ करने वाले ऋषियों की भांति दूध दुहा है हे Agne आप पुरोहित के तन के रक्षक हैं आप हमारे भी तन के रक्षक बनिए आप आयु देने वाले हैं आप हमें दीर्घजीवी बनाइए हे अग्नि आप वर्चस्व प्रदान करते हैं आप हमें वर्चस्व प्रदान करने की कृपा करें आप हमारे शरीर की न्यूनता दूर करके उसे पूर्ण करने की कृपा करें हे अग्नि आप प्रकाशमान हैं आप धनवान हैं आपकी कृपा से यजमान 100 वर्ष की आयु पाते हैं आप आयुष्मान हैं आप हमें भी आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए आप शक्तिमान हैं हमें बेसक्तमान बनाने की कृपा कीजिए आप अदम्य आप में हमें पत्नी सहित 100 वर्षों तक प्रकाशित रखने की कृपा करें आप विलक्षण हैं आप हमें कल्याण के लिए अपनी शरण में रखने की कृपा करें हे अग्नि आप सूर्य से प्रभावित हैं आप ऋषियों के स्तुतिमय हैं आप आहुतिमय हैं आप अपने प्रिय धाम से आयू उब्रचास्वत्वा संतान धनधान्य पोषण सहित पधारने की कृपा करें हे गौओं आप अन्न स्वरूप हैं आपकी कृपा से अन्न हमारे लिए खाने योग्य होता है आप रसमय हैं आपकी कृपा से घी दूध आदि रसीली चीजें खाने योग्य होती हैं आप आदरणीय हैं हमें आदर योग्य बनाने की कृपा कीजिए आप धनवान हैं आप हमें धर्मई बनाने की कृपा कीजिए आप बलवान हैं आप हमें भी बलवान बनाने की कृपा करें हे रेवती आप यज्ञ के समय यज्ञ पर प्रसन्नता के साथ रहे आप धृई जाने से पहले बाड़े में विचरण आप सदैव यजमान की आंखों में रहें आप यहीं निवास कीजिए आप कहीं मत जाइए हे गौओं आप भव रूप वाली हैं आप ऊर्जास्वी आप यजमान को गोपपति बनाने की कृपा करें आप दिन रात यजमान के पास निवास करते हैं हम श्रद्धा से भरकर आपको नमन करते हैं हम आपके पास आते हैं हे अगने आप प्रकाशमान हैं आप यज्ञों में शोभित होते हैं आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करते हैं आप गोपति हैं आप अमर हैं आप स्वयं यज्ञ में बड़ोत्री पाते हैं हम उपासना से आपके पास आते हैं हे hey अग्नि आप यजमानों के पास उसी तरह बने रहे जैसे पिता पुत्र के पास बना रहता है आप हम यजमानों के कल्याण के लिए सदैव यजमानों के पास रहने की कृपा करें हे अग्नि आप हमारे पास हैं आप पालक हैं आप रक्षक हैं आप कल्याणकारी हैं आप भावी पीढ़ियों के दाता हैं घर दाता हैं विश्वविख्यात हैं धन और कीर्ति दाता हैं हमारी आंख के तारे हैं आप धन दाता हैं हे अग्नि आप पवित्रतम हैं आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करने वाले हैं आपसे हम मन के लिए कामना करते हैं आपसे हम अच्छे मित्रों के लिए इच्छा करते हैं आप पापियों से हमें बचाइए आप हमें जागृत कीजिए आपसे हमारा यह निवेदन है हे इड़ा देवी आप यहां पधारिए हे आदित्य देवी आप यहां पधारिए आप यहां पधारने की इच्छा कीजिए हे इच्छित गौ आप हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां पधारिए